अर्जुन के प्रश्नों का अनुवाद करके उत्तर दिखाते भगवान वासी गुणातीत लक्षण गुणातीत उपाय चर्जुन न पुष्टु अस्मिन श्लोके प्रश्न अर्थम भगवान् भगवान इस श्लोक के द्वारा गुणातीत का लक्षण और गुणातीतत्व का उपाय अर्जुन ने पूछा दो प्रश्न के लिए उत्तर भगवान ने कहा यहाँ कई लिंगे स्त्री गुणा नेता नतीत कित कि लिंग कि कथं टीका भगवानी सम्मत भगवान पूछा गया अर्जुन के द्वारा पूछे गये किम वृत्त से किम शब्द से किम वृत्त किम शब्द से निष्पन्न किम प्रतिपद निष्पन्न तीन शब्द कई कत्तम तीन प्रकार प्रयोग जो भाष्य में प्रश्न द्वर्थम कहा गया ये उपलक्षण है प्रश्न त्यार्थम इति दृष्टव्य तीन प्रश्न ऐसे समझना चाहिए वस्तु तो भगवान भाष्यकार प्रश्न द्वार जो कहा है उसका अभिप्राय है एक प्रश्न तो है गुणातीत रक्षण हम गुणातीत का रक्षण एक प्रश्न है और गुणातीतत्व का उपाय एक प्रश्न है दो प्रश्न पहले कई लिंग गुणानेतान नेता अति प्रभु केमाचार लिंग चिन्ह और आचरण ये किस लिंग और आचरण के द्वारा गुणातीत का ज्ञान होगा ये हो गया एक, एक प्रश्न हुआ किस लिंग और आचारणी के द्वारा चिन्ह और आचारणी के द्वारा गुणातीत्य का ज्ञान होगा गुणातीत लक्षण हो गया प्रथम प्रश्न हो गया ये दोनों मिलाकर के गुणातिथ का लक्षण है इसलिए भगवान राशिकार गुणातीत से लक्षणम एक प्रश्न का उत्तर दो किस लिंग किस आचार्य के द्वारा गुणातीत का ज्ञान होगा लिंग चिन्ह और आचरण के द्वारा गुणातीत का ज्ञान होगा तो ये हो गया लिंग चिन्ह और आचरण गुणातीत का लक्षण एक प्रश्न हो गया अब दूसरा है कथन चेतन तीन गुणान अतिवर्त तीन गुणों का अतिक्रमण करने के उपाय गुणात का उपाय ऐसा करके दो प्रश्न ऐसा कहा गया क्योंकि ये के लक्षण और उपाय दो भवी से कहते गुणाति तत्त लक्षण गुणातिथायंचास्वी श्लोक प्रश्न जो प्रतिवचन तीन बार किम शब्द करेंगे तीन प्रश्न होंगे आगे छब्बीस श्लोक में कहेंगे उत्तर अवतार्य अंतर श्लोक तात्पर्य अवतरण करेगी श्लोक का तात्पर्य कहते ये लिंगे युत गुणातिथ पहला किन लिंगों के द्वारा चिन्ह के द्वारा गुणातीत तो होता है ज्ञा तो होगा ये गुणातीत करके सुनो आकाशं प्रवृत्ति मोहमेव पांडव मोह न दृष्टि संप्रवृत्ता न निवृत्ता कांक्षति श्री भगवान् उवाच भगवने कहा प्रकाश प्रवृति मोहमे च पांडव न दृष्टि संप्रभुता न निवृता का गुणशीत तो प्रकाश हो प्रवृत्ति हो मोह सत्वगुण का कार्य प्रकाश रजोग का प्रवृति तम गुण का मोहल ये जो सत्तो तम तीनों गुणों का कार्य सम्रभुता नहीं न दृष्टि न निवृत्ता नि सब गुण प्रवृत्त होकर के अपने कार्य करते हैं और ज्ञानी द्वेष करता है ये गुण मेरा बढ़ गया अविष् कार्य हो गया रजोगुण बढ़ गया क्रोध आ गया तम बढ़ गया निद्रा आलस्य हो गया ऐसे करके उसमें द्वेष करता है किन्तु ज्ञानी गुणाति तो संप्रभुता न दृष्टि द्वेष नहीं करता है नृताक्ष निवृत सत्व रज गुण गुण नि हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा भी नहीं करता है गुणों का कार्य गुण में है राग देश होकर गुणातीत रहता है ये प्रकाशम चो कार्यम प्रवृत्ति हो गया रजकार मोहमेव तम कार्यम इति तानि करता है संप्रभुतावे विषय हो गए रजतम तो उसमें देश नहीं करता है टीका तानि तहानी सम्यक दर्शी न दृष्टि सम्यक दर्शी ज्ञानी ऐसे गुणों के कार्य होने पर प्रभुत्व होने पर बुद्धि होने पर द्वेष नहीं करता है इतने उत्तम एवं स्पष्ट हित स्पष्ट करने के लिए निषि असम्यक दर्शी न देश देश प्रकटे थे देश नहीं करता है तो देश है का निषेध क्या गया देश करता है असम्यक दर्शी निषेध हो गया असम्यक दर्शी का देश देश असम्यक दर्शी न देश है किंतु ज्ञानी सम्यक दर्शी देश नहीं करता है तो निषेध हो गया देश निषेध को समझेंगे तो निषेध ज्ञान होगा अभाव ज्ञान होने के लिए पृथ्वी ज्ञान चाहिए कारण पृथ्वी देश देश नहीं करता है तो द्वेश के ज्ञान दिखाते अज्ञानी कैसे देश करता है मम तामस प्रत्यो जातना राजस प्रवृत्ति मम उत्पन्ना दुखात्मिका तेनाह रजसा प्रवर्तित प्रचलित स्वरूपात कष्ट माम वर्तते इसे अज्ञानी से चिंतन करता है तामस प्रत्यय हो गया इसे मोहग्रस्त हो गया राजसी होगी इसे प्रवृति होगी मत दुखात्मिका तेनाली होकर के प्रचलित स्वरूप से हो गया कष्ट वर्तते ये मत स्वरूप अवस्थान स्वरूप से हट गया रजो गुण बढ़ गया ऐसे कर दिया ऐसे चिंतन करता था सात नवे अपादय सुख के संजय बदनाति अभी सत्व गुण बढ़ा विवेकित्व अपादन करे सुख के साथ संबंध कराता है बांधता है यही सब विचार करे तान दृष्टि अस्तम के दर्शित और करता है ठीक है सम्यक दर्शन सम्रभुत प्रकाशादिशु द्वेश भाव उपये क्य सम्यक दर्शी सम्यक प्रभु प्रकाश आदि होने पर भी द्वेश द्वेश का अभाव दिखाते तदेव तो गुणातिथ तो, न देशी संप्रभुता जैसे अज्ञानी देश करता है गुणातीत तो, संप्रभुता सम्यक प्रभु सत्तर जो तरह गुण कार्य बढ़ गया तो भी नहीं करता न निवृत्ता इत्यादि निवृत्ता कांक्षति यथा सात्विकादी कार्यात्ता कांक्षति न तथा गुणा निवृत्ता कांक्षती सात्विक राज सतामसुरुष सात्विक्या सात्विकुण पुरुष सत्वगुण बढ़िया तो सत्वुण का कार्य रज गुणतम गुण गुण से उसके कार्य होता है आत्म प्रति प्रकाश्य निवृत्नी कांक्षी देखता है कि मेरे तो में सब रज तम गुण कार्य बढ़ गया तो निवृत्ता चाहता है कि कार्य नहीं हो गुणातीत तो में हो जाए ऐसे विचार करता है न तथा गुणातीत निवृत्ता चाहता है कि निवृत्त हो ये रज गुण बढ़ी गया ये हट जाए तम गुण बढ़ी गया ये हट जाए ऐसे विचार करता है किन्तु ज्ञानी गुणातीत तो तो निवृत्ति तो इच्छा नहीं करता है ठीक है तेषा अनात्म सम्यक पश्यन प्रतिकूलता रूपे निक राजस्ता कार्य जीते गुणों का कार्य का है आत्मा में नहीं आत्मीय नहीं अनात्मीयत्तम सम्यक प्रसन्न ज्ञानी देखता है कि मेरे में ये सब नहीं है गुणों का धर्म गुणों में रहता है आत्मा अनुकूल प्रतिकूल का आरोप है न आत्मा में अनुकूल है ये प्रतिकूल है ऐसा आरोप करके तो उद्वेक प्राप्त करता अज्ञानी किन्तु ज्ञानी ऐसा आरोप करके उद्वेक प्राप्त नहीं करता है तब न उद्विग्न होता है न उसकी इच्छा करता है ज्ञानी स्व अनुभव सिद्धम गुणातीत से लक्षण मुक्तम गुणातीत का लक्षण अपने अनुभव से सिद्ध होता है नहीं की उससे अन्य को ज्ञान हो जाएगा ये गुणातीत ऐसा नहींतन न पर लिंगम सातम प्रत्यक्ष आत्मा विषय में लक्षण क्योंकि गुणातीत करे तो गुणातीत पर प्रत्यक्ष में चिन्ह नहीं है दूसरे को ज्ञान हो जाएगा ये अभी देश करता है देश नहीं, कर, देश नहीं करता है प्रभुता न इच्छा न चाहे देश करता है निवृत्त की इच्छा नहीं करता इसलिए ज्ञान गुणाती दूसरे तो तो को ज्ञान नहीं होगा क्योंकि उसका राग देश दूसरे को क्या ज्ञान होगा किंतरी सात्म प्रत्यक्ष अपना स्वयं ज्ञानी जानता है आत्म विषय में भी यह लक्षण है ठीक है प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्ष प्रपंच पर उसका प्रत्यक्षण नहीं होगा ये कहा गया तो उसका विस्तार करते वास्तव में नहीं सातम विषय द्वेशम आकांक्षा पर अपने में सातम विषय मतलब तो अपने सातमा आश्रित अपने आत्मा में आश्रित है द्वेश अथवा आकांक्षा ये पर्व नहीं देख सकता है दूसरे को कैसे पता चला ये देश करता है या इच्छा करता है इसलिए न दृष्टि न कांक्षा यह जो लक्षण चिन्ह दिया गया ये स्वात्मा प्रत्यक्ष पर प्रत्यक्ष नहीं क्यूँकी पर्व को प्रत्यक्ष नहीं होगा स्वात्मा विषय में जो विषय दिया है आत्मा उसका विषय में आश्रय आत्मा में जो देश है आकांक्षा है उसको अन्य नहीं देख सकता है इसलिए विषय का अर्थ आश्रय आश्रय विषय विशेष का आश्रय सातवा विशंग सातवा आश्रय सातवा आश्रय यश अपने आत्मा में आश्रित तो देश आकांक्षा पर नहीं दिखता है तो पांडवा <laughs> के लिंगेर इत्यादि परिहृत्य गुणातीत का लक्षण पहले पृछत क्या लिंग है दूसरा द्वितीयम प्रश्न पेहति कि वो गुणातीत का लक्षण है? अथ इधान गुणातीत किचारचन में ये प्रश्न का उत्तर कहते हैं उदा बदा गुणे न इत्तेव इत्तेव इत्तेव यो गुण वर्तन योगतिषति यदासीनब्आसीन गुणैर्न विचाले जो गुणा उदासीन बदासीन उदासन जैसे रहता है किसके पक्ष में नहीं इसके पक्ष में नहीं उसके पक्ष में नहीं स्थिर रहता है बैठा हुआ गुणा से विचलित नहीं होता है गुणा बर्तन अवतिष्ठति अवति न चेष्टी गुणा ही सब होते गुणा में हो रहा है सब जो कुछ हो रहा है मेरे में नहीं ऐसा स्थिर शांत रहता है कुछ चेष्टा नहीं करता है ये गुणातीत का लक्षण यथाउा न कस्य पक्ष में तो भजते किसके पक्ष में नहीं तथा गुणातीत तो उपाय मार्ग अवस्थित उपाय मार्ग में स्थित है आसन आत्मविद गुण या सन्यासी न विचाल्य गुणी के द्वारा विचलित नहीं होता है विवेक दर्शन अवस्था तो विवेक दर्शन अवस्थित में उपेक्षक से पक्षपात पक्षपाते तत्वायुगात यदि पक्षपात करेगा तो उपेक्षा उदासन कैसे होगा इसलिए उपेक्षा किसी के, के पक्षपात नहीं करता है आत्मा आत्म आत्मकौटस्थ ज्ञान आसीन आत्मज्ञानी आत्मा कूटस्थ ही आत्मन कौटस्थ ज्ञान कूटस्थ निर्विकारे ज्ञान में ज्ञान से बैठा हुआ निवृत्त कर्तृत्व निवृत्त कर्तृत्वि कर्तृत्मा नष्ट हो गया जिसका अहम कर्ता है अभिमान नहीं ज्ञान होने पर अप्रयतम प्रयत्न नहीं करेगा शांत रहता है इति तथा दाष्टान्तिकुणाति तत्व मार्ग आत्मज्ञानी संयासी विचलित तो नहीं होता है गुणाति तत्व मार्ग ज्ञानमेव गुणा ज्ञान में स्थित ज्ञान अनिष्ट शब्दी विषय अश कुनम कुटस्तत्व ज्ञान तो उसका हो गया फिर शब्दादि विषय रूपरसाद विषय से प्रचित हो जाएगा स्वरूप से ऐसा शंका उनसे कहता है विचार लेते गुण से विचाल नहीं होता गुणेर संचार लेते उपनता नाम विषय नाम राग देश द्वारा प्रवर्तक उपनता नाम विषय नाम जो विषय प्राप्त हुए किसी में राग होगा किसी में देश होगा ऐसे प्रवर्तक होंगे ये पूरा किसी कहता है तदेत स्पष्टी करते तो गुण वर्तंत गुण ही रहते हैं गुण कार्यकर्ण विषयाकार परिणता अन्यावतिषति ज्ञान से निश्चित रहता है कार्यकर्ण शरीर इंद्र विषय आकार से परिणत होकर विषय ही रहते परस्पर विषय इंद्र शरीर इंद्र विषय रूप से गुणा ही रहते ऐसा जन के निश्चित रहता है योगतिषति स्था तो, तो परस पर सम प्रबस्त आत्मने पद होता है अवतिषते होना चाहिए तो अव यो अवतिषति स गुणातीत उत्तर उतर संबंध यो अवतिषति स गुणातीत ये गुणातीत के लक्षण है पदे प्रयुक्त कथम परविध्यस्त अवपूर्वस्था सात्मनेपद होता है छंदो भंग भयात पर ये अनुष्टुभ छ में योग योगती श्लोके ष्टम गुरु सर्वत्र लघु पंचम ष्ठ गुरु होता है पंचमन होता है लघु योग पंचमन यदि आत्मनिपद होता तो ते होता है पंचमन गुरु हो जाएगा अनुष्टुभ छ में सर्वत्र पंचमन लघु होता है षष्ठवन गुरु होगा यहाँ पंचावन अवतिष्ठती करे ते हो जाएगा तो होगा छो भंग होगा अनुष्ट चाहिए इसलिए छंद भंग भयाद अवतिष्ठती पर अश्विम प्रयोग कर दिया अर्ष्ट प्रयोग लो के विषय छंदो भय करके आत्मनिपति के स्थान पर अष्य प्र... प्र... प्रमाण प्रयोग ठीक नहीं होता है अर्ष तो प्रयोग हो गया अथवा यो अनुति पाठान्तर कोई कारण नहीं यो अवतिष्ठ नहीं यो अनुष्ठ तब कोई आपत्ति नहीं पाठान्तर तु बाधित फिर अनुतिष्ठ कैसे उदासन रह करे फिर कर्म कैसे करेगा बाधित अनुवृत्ति मात्र अनुष्ठान अनुष्ठान तो बाधित से अनुवृति बाधित होने पर अनुपाद बर्तन रज्जु सर्प रूप से प्लास्टिक बना हुआ रज्जु बना प्लास्टिक से सर्प नि हो गया सर्प नहीं प्लास्टिक अथवा काष्ठ से बना फिर भी सर्प जैसे ऐसे तो रहेगा बाधित हो जाने पर भी जैसे बनावा ऐसे दिखेगा उन अनुभूति निश्चय तो हो गया कि सर्प नहीं है लेकिन जैसे सर्प ऐसे दिखेगा बाधित अनुपात बर्तन अनुभति इसी प्रकार ज्ञान से बाधित हो गया निकलना मिथ्या है जगत अपने स्वरूप में अध्यस्त ऐसा होने पर भी जब तक प्रार्थ कर्मे तब तक पश्चात दिखेगा या नहीं मिथ्या तो निश्चय हो गया तो जगत उसको दिखना बंद हो जाए व्यवहार नहीं करेगा या तो फिर उपदेश नहीं कर सकता है और श्रुति कहती तद विज्ञान अर्थम गुरु में भी अभिज्ञ सत्य पर गुरु के पास जाए अर्थात ज्ञान होने के बाद भी प्रपंच उसको दिखेगा किन्तु मिथ्या तो निश्चय हो गया ये बाधित अनुभूति तो शरीर से कुछ कर्म हो रहा है तो कर्तव्य बुद्धिया नहीं करता है की मैं करूँ ये मेरा कर्तव्य ऐसा नहीं किन्तु कुछ हो रहा है वो बाधित अनुभूति अनुष्ट अनुतिष्टि पाठांतर मानेंगे मात्रम बाधित अनुभूति मात्र नहीं बाधित की अनुभति बाधित होने पर भी पहले जैसे जब करता था परिणता नाम गुणा नाम विषयाकार परिणत प्रवृति न मम इंद्रियों की प्रवृति विषय में इंद्रिया भी गुणों का कार्य विषय भी गुणों का कार्य तीनों गुण त्रिगुणों का कार्य सब कुछ है तो कर्णाकर परिणत गुणों का विषय कारण तो परिणत मत से प्रभु गुणा गुणेश गुण है इंद्र गुण है विषय गुण गुण में रहते अपने में कुछ नहीं नम ऐसे दिखता हुआ और चलत स्थिर होकर दृष्टि में आत्मा नु न जाती कूटस्थ दृष्टि आत्मा में कूट निर्विकारण तिस्टी शांत रहता है उसका त्याग नहीं करता है इसलिए नई गति नई स्वरूप अवस्था चलिता नहीं होता है मतलब अपने स्वरूप रहता है गुणातीत से लिंगातर माँ अन्य चिन्ह दुख सुख स्वस्थ समाश्मन तुल्य प्रिधी तुल्य निन्दात्म संस्तुति तो सुखे सुखे यस्य प्राप्तो सुखा प्राप्तो स्वस्थ सर्व स्थित प्रसन्न रहता है समाश्मन लोस्ट आश्न और कांचन लोष्ट मिटिका ढेल आश्न पथर सुवर्ण Hmm! समान है जिसके लिए तुल्य प्रियाप्रियू। तुल्यो प्रियाप्रियू प्रिया प्रियो तुल्य प्रियो ये बराबर है धीर तुल्य निंदा निंदात्म संस्तुतिम संस्तुति यसे अपनी निंदा अथवास्तुति उसके लिए बराबर है भाष्य में समय दुख सुख यशा में दुख सुख सुख दुख समान कैसा है राग टीका मित्र समे अनुत्पादकत ये समान क्या है राग द्वेष अनुत्पादकतया अज्ञानी में सुख प्राप्त हुआ उसमें राग बड़ा खुश विषय में राग सुख साधने और दुख प्राप्त हुआ दुख साधन द्वेश राग देश उत्पादक होता है सुख दुख अज्ञानी में किन्तु ज्ञानी में सुख दुख तो कर्म के अनुसार शरीर में रहेगा राग देश अनुत् ना राग है ना देश है अनास्पादक हम अपना ही सुख दुख ऐसा अभिमान का विषय नहीं ये विषय विषय नहीं करता मेरे में सुख दुख और शरीर अधिका धर्म भोग में शुद्ध आत्मस्वरूप निष्क्रिय असंघ स्वरूप मेरे में है ही नहीं आगे स्वस्थ कार्तिक में स्वस्थ स्वात्म स्थित अपने स्वरूप में स्थित स्वस्थ तो ही है स्वरूप में स्थित है तो स्वस्थ स्वस्थ नहीं होता स्वात्मा स्थित स्वस्थ और उसमें हट गया तो अस्वस्थ है तो प्रसन्न वही होता है प्रसन्नतम स्वास्थ्य अप्रच्युति प्रसन्न क्या है हसेगा यानी स्वास्थ्याद अप्रच्युति अपने स्वरूप स्थित उसे प्रचुत नहीं होता है अभिक्रिय रहता है बराबर विक्रिया रहता ये स्वस्थ है तुल्य प्रिया प्रिय भाष्य में सामुष्टास्म कांचन लुष्टच्मा च कांचन लुष्टास्म कांचनानि समानी लुष्टास्म कांचनानि यस्य बहुरी सामलुष्टास्म कांचन हो सो बराबरी तुल्य प्रिया प्रिय प्रियं प्रिया प्रियल्य सम ये स्वयं तुल्य प्रियाप्रिय विद्वत दृष्टिया प्रिय प्रिय और असम्भवे भी ज्ञानी के दृष्टि के लिए कोई प्रिय है कोई अप्रिय ऐसा तो नहीं फिर प्रिय अप्रिय कैसे कहा लोक दृष्टि में लोक दृष्टि को लेकर प्रिय और अप्रिय दोनों बराबर है प्रिया प्रिय ग्रहण गृहता नाम कांचन आदि नाम प्रिय अप्रिय कह देने से लोस्ट अस्म कांचन सुवर्ण प्रिय है ऐसे ग्रहण हो जाएगा प्रिय अप्रिय कण से कांचन ग्रहण हो जाएगा तो फिर कांचन आश् लुष्ट अल सकत है प्रिय प्रिय ग्रहण न गृहता न प्रिय अप्रिय के अंतर्गत लुष्ट आत्म कांचन भी गृहित हो जाएंगी उनको पृथक कहा गया कांचन आदि नाम ब्राह्मण परिव्राजक वो पृथक ग्रहण परिव्राजक परिवराजक कहेंगे तो भगवान भाष्यकार का मत ही ब्राह्मण ही संयास के लिए अधिकार तो परिवराजक कह दिया तो ब्राह्मण अर्थ हो गया फिर भी ये ब्राह्मण परिव्राजक कोई सन्यासी को देखा तो, तो करते ब्राह्मण परिभ्राज तो परिभ्राजक अर्थ ब्राह्मण सिद्ध होने पर भी फिर ब्राह्मण तो परिभ्राज करते विशेष बताने के लिए इसी प्रकार प्रियाप्रिय प्रिय कहन से सुवर्णिग्रहण हो जाएगा फिर भी थोड़ा विशेष देखा दिखाते कि सुवर्ण हो मिट्टी हो पत्थर हो उसके लिए बराबर है इसे ब्राह्मण तो परिभाज के बाद ग्रहण कर दिया नहीं कहन से केवल प्रिया प्रिय से सुवर्णादि का हो जाएगा परिव्राजक दिन से ब्राह्मण निश्चित हो जाएगा जिन मत के अनुसार ब्राह्मण ही संयासी के लिए अधिकारी उसको लेकर दोष कथन करने निंदा नि का नि है आत्म संस्तुति आत्म गुण स्तुति गुण कथन करना ये दोनों उसके लिए बराबर है धीरो का बुद्धिमान है तुल्य निंदा आत्म संस्तुति निंदा है निंदा च आत्म संस्तुतिम संस्तुति तुल्य सन्यासी के लिए तुल्य निंदात्मस स्तुति ये गुणातीथि का लक्षण वास्व इत गुणातीत शक्यो ज्ञात ऐसे ही कारण से गुणातीत ज्ञात शक्य गुणातीथि का लक्षण कहते किंच क्षिश सर्वरंभ पर गुणातीत स उच्य से उचित मान अपमान तुल्य मान मिले अपमान मिले दोनों में समान है कोई विकार नहीं निर्विकार होता है तुल्यो मित्रादिपक्ष मित्र पक्ष शत्रु पक्ष अपने दृष्टि से तो नहीं अन्यों के दृष्टि से मित्र शत्रु तो है तो बराबर है तुल्य सर्वारम्भ परित्यागी सर्वकर्म परित्यागी दृष्टा दिष्टा के लिए कोई कर्म नहीं स गुणातिथ उचित उसको गुणातिथ कहा जाता है मानप तुल्य साम सत्कार और तिरस्कार सत्कार सम्मान क्या माने? थिरस्कार क्या अपम पर शत्रु मित्र है पर दृष्टिया तय पक्षो निर्विशेष बराबर न क्य पक्ष ठीक कस के पक्षों ने तुल्यो मिरा पक्ष यद्यपि उदासीन भवती केचि स्वाभिप्राए अपना अभिप्राय से तो उदासी है किसके पक्ष में नहीं है तथापि बड़ा अभिप्राय न मित्र आदि पक्ष अन्य लोग देखते कि तो मित्र पक्ष में हुआ अर्थात शत्रु पक्ष में हो गया शत्रु के विपरीत पक्ष में हो गया बड़ा अभिप्राय है ना मित्र आदि पक्ष वस्तु तो नहीं होते है। अपना अभिप्राय से उदास नहीं किन्तु तो अन्य के अभिप्राय से मित्र आदि पक्ष में जैसे हो जाते हैं यदि तुल्य मित्रादि पक्षियों अलग से मित्रादि पक्षियों को तुल्य रहते मतलब अन्य कोई ऐसा नहीं दिखेगा कि किसके पक्ष में हो गया टीका विदुषो मित्रादि बुद्धि अभाव तो तुल्य मित्रादि पक्ष और उसके लिए तो मित्र आदि बुद्धि नहीं इसलिए यद्यपि उदासन भवन नहीं कैसे सर्व कर्म त्याग देहधारण निमित भाव न सदी आशंका सर्वारंभ परित्यागी कर्माणी कर्म को आरम्भ शब्द से कहा आरभ्यंत आरम्भा आरंभ का विषय कर्म है दिष्ट अदिष्ट के लिए अधिष्ट स्वर्ग आदि के लिए सर्वान आरंभान परित्यक्तुन शिलमसिति सर्वारंभ परित्यागी सब कर्मों को त्याग करना है उसका स्वभाष कोई कर्म नहीं करता तो शंका है सब कर्म छोड़ देगा तो देह में नहीं होगा इसलिए देह धार मात्र निमित्त व्यतिरिकारण के लिए विखाटन केवल करके देहधारण हो जाएगा उसको छोड़कर बाकी सर्व कर्म पड़ी जाएगी अन्य कोई कर्म नहीं करता है उक्त विशेषण हो गुणातीत ज्ञातव्य हो उत्तम विशेषण येषण ऐसे विशेषण वाला गुणातीत ऐसे समझना चाहिए गुणातीत सउचत टीका में यदम उपेक्षक आदि तद विद्योदयात पूर्व यत्न साध्यम उदास नहीं सबकी उपेक्षा करता है किसके पक्ष में नहीं ये विद्योदयात पुरम यत्न साध्यम ज्ञान होने के पहले यत्न से साध्य करना है विद्या अधिकारी अधिकारी साधक ज्ञान के पहले यत्न साध्य ऐसे जो ज्ञानी का लक्षण कहा गुणातीत लक्षण कहा गया है ज्ञान प्राप्त करने के पहले यत्न से प्रयत्न तो साध्य करना है सुख दुख में बराबर है प्रिया प्रिय नहीं निंदात्म है निंदात्मक संस्तुति समान है दुष्टात्म तो कांचन बराबर है मान अपमान में तुल्य है सर्वारंभ कुछ नहीं करके केवल आत्म चिंतन ये सब यत्न साध्य है ज्ञान साधन उत्तर अनुष्ठे ज्ञान का ही साधन जो गुणातीत का लक्षण है ऐसे लक्षण साधन पहले हो तो ज्ञान होगा उत्पन्ना तो विद्या जो ज्ञान हो जाए जीवन मुक्त से उक्त धर्म जातम आप स्वभावतः स्थिर हो जाएगा प्रयत्न पूर्वक साध्य करता है प्रयत्न पूर्वकते करते, -करते ज्ञान हुआ उसके बाद वो इतने पक्का हो गया स्थिर हो गया वो सब उस लक्षण स्वभाव रह जाएगा स्थिरभूतम जाएगा अनुभव सिद्ध लक्षण वो लक्षण स्व अनुभव अनुभव से निश्चित होता है लक्षण स्थिर होता है इतने उत धर्म जाते विभागम इसे धर्म विभाग दिखाते है ये सब जो गुणातीत का लक्षण कहा गया इस लक्षण को देख करके किसी को गुणातीत चिन्ह पहचानना या इसके लिए नहीं कहा गया ये सब लक्षणों को अधिकारी साधन काल में जत्न पूर्व अपने में लाये रखे ऐसा करे ऐसा करने पर ही ज्ञान होगा ये ज्ञान का साधन है और ज्ञान हो जाने पर स्वभाव रहेगा उदासनब इत्यादि गुणातीत शौचित इतंतम उत्तम वहाँ से लेकर गुणातीथ उच्यते ये जो कहा गया ये सब गुणातीत का लक्षण यावत् यत्न साध्य संुणातीत तो साधन मुख्यत्न साध्यम उत्तम यावत जितने कहा गया उदासन व्यादि गुणातीत उच्य उत्तम यावत् जितने कहा गया सौ यत्न साध्य सौ तावत संयास नुष्ठेय जितने साध्य सन्यासी अनुष्ठान करना चाहिए गुणातित्व का साधन मुख्यमंत्री तो, जब स्थिर हो जाएगा लक्षण स्व संवेद्यम स्वयं जान लेगा ये मेरे में स्थित हुआ दूसरे का नहीं स्वसंवेद्यम सद गुणातीत ऐसी लक्षण गुणातीत सन्यासी का लक्षण हो जाता है ये विभाग बताया तो। भगवान भाग्यकरण ने कहा था गुणातीत का लक्षण और गुणातीत का अतिक्रमण कैसे दो प्रश्न एक प्रश्न है गुणातीत का लक्षण अब तक हो गया दो किम शब्द से प्रश्न क्या है की लिंग स्तर गुण गुणाचार किचार होता है इसके द्वारा गुणातीत का लक्षण पूछा गया ये उत्तर हो गया इसको दो प्रश्न करके प्रश्न एवं दरिहत तृतीय प्रश्न परिहर तृतीय प्रश्न भाषिका ने इसको दो कह दिया एक गुणातीत का लक्षण और एक गुणातीतत्व का उपाय अब ये गुणातीतत्व का लक्षण यहाँ तक पूरा हो गया अभी उपाय कहते अधन आया इस प्रश्न का उत्तर ये के की नहीं की भगवान भाष्यकार की मालूम नहीं कि तीन प्रश्न है दो कह दिया ऐसा नहीं एक प्रश्न ये है एक स्पष्ट और पहले एक प्रश्न गुणातीत का लक्षण अभी तक हो गया है अलग अलग समझने के लिए टीकाकार कह देते कि तीन प्रश्न है दो प्रश्न गुणातीत लक्षण के लिए और एक प्रश्न है गुणातीत उपाय के लिए मान सेवते, कल्पते, मंच्य विचारेण्य भक्तिगेन सेव सगुण समती्रह्म भूयाय कल्पते भक्तियोगेन भक्तियोगेन स स ति करके ब्रह्म ब्रह्मनाय कलपति ब्रह्म भावाय हो जाता है महरम नारायण सर्वूतहृदयाश्रित ईश्वर नारायण सर्वभूत हृदय में स्थित है कर्मी वा यति हो कर्मी हो अभ्यचारे न सेवते भक्ति योगे नभ्य विचार क्या है न कदा यो कदाचित योग्य विचार अभ्य विचार कभी व्यविचार नहीं ऐसा रहता है भक्ति योगे नक्ति योग भजन भक्ति सेव योग भक्ति तेनाली भक्ति योगे, योगे सेवते स गुणा सीतान इन गुणों को भोगो भावे से होता है भुयो। ब्रह्म ब्रह्म होता है भवनाय भवनाय करते समर्थ समर्थ ठीक गुणको अति मुख्या तारायण शूर्ति व्यावर्त संसारी विषय त्यावर्त आ, संसारी नहीं ये ईश्वर नारायण संसारी को नहीं असंसारी को जो जानता है न तो एक अद्वितीय है तटस्थ में अवश्य नो तटस्थ कोई ईश्वर नारायण नहीं सर्वभूत हृदय हृदय में स्थित क्षेत्र मुख्या मुख्य अधिकारी भेदन विकल्प भक् विकल्प क्या है यति मुख्या मुख्या अधिकार तो अधिकार कर्मी भक्ति योग अव्य विचारण भक्तियोग जैसे इच्छा है कभी तुरा चिंता न कर जाए वो नहीं अव्य विचार है कभी व्यविचार नहीं हो लगातार है एक रूप से रहे न कदाचित व्यविचार भजन है भक्ति भजन क्या है परम प्रेमा सब परम प्रेमी भक्ति सह उज्य अन योग ये साधन सेवते तो। पराक्षित्तता बिना बिना सदा अनुसंधा विषय चिंतन के बिना ही निरंतर अनुसंधान करे पराक्षित बहिर्विषय चिंतन के बिना प्रवाह धारा प्रवाह जैसे लगातार परमात्मा की चिंतन है सदा अनुसंधान करता है सा भगवत अनुग्रह सम्यको भगवान के अनुग्रह भगवत अनुग्रह गया अनुग्रह सम्यक अनुग्रह सम्यक सम्पन्न युक्त हो जाता है विद्वान जीवन एवं जीते जी, जी ज्ञान हो जाता है समर्थ होती मुख्य के लिए ओम विद्वान ब्रह्म हेतु पृछती विद्वान ब्रह्मस्वरूप ही ब्रह्मस्वरूप हो जाता है क्या अज्ञान से अब ब्रह्म मानता था ब्रह्मस्वरूप अभिव्यक्त तो होता है तो विद्वान ब्रह्म ही है। इसमें हेतु पूछता है कुत ये तर्? क्यों कैसा है ये उच्य तत्र त्रोतरम आवचे ब्रह्मणो हि प्रति ममत शाश्वत सुख से काम अहम ब्रमण प्रतिष्ठा अमृत से अव्यय से ब्रह्म प्रतिष्ठा अमृतस्य प्रतिष्ठा अमृत अव्यय ब्रह्म परमात्मे की प्रतिष्ठा प्रत्येगात्मा है शाश्वत धर्म से नित्य जो धर्म ही सुख से एकांति क्या जो ज्ञान योग और धर्म से प्राप्ति होता है एकांति के का सुख नृति सुख नित्य सुख उसका भी आशय में आश्रय ब्रह्मशब्दी बाधक मुख्यार्थ तो अभिप्रेत्या बाधक नहीं तो ब्रह्मशब्द का मुख्याना है ब्रह्मण परमात्म अस्मत प्रतिष्ठा पर ब्रह्म का प्रतिष्ठा हूँ प्रतिष्ठती अस्मति प्रतिष्ठा प्रत्येगात्मा अहम प्रत्येगात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ तो लेना ब्रह्म टीका तम प्रति प्रत्येगात्म यति तदुपाद प्रत्येगात्म ब्रह्म कि प्रतिष्ठा कैसे स्थिर प्रतिष्ठती अस्में प्रत्येगा तद्रूपेण यद्रह्म प्रत्येगात्म प्रतिषति तत्क प्रत्येगात्म स्थित ब्रह्म कैसा विशेषण वाला अमृत अव्य अमृत अव्य तत्र अमृत शब्देन न अभ्य शब्द से पुनरवृत्ति पर अमृत कह दिया जो मरता नहीं और है जो नष्ट नहीं होता है तो फिर दोनों तो एक अर्थ हो जाएगा इसलिए अर्थ है क्या भाषा में कीदृश अमृतस्य अमृत का अर्थ से कार्य अविनाशी न अव्यय से कहा तो अभिकारी निकार रही तो पुनरवृत्ति नहीं शाश्वत नित्य है धर्म नित्य अतम नित्य का अक्षर नहीं तो अमृत कह दिया नाश नहीं होता है तो नित्य कहने में अपन तेना पूर्वाभ्याम अपन नृत्यम अभिकारी और अमृत है और नित्य का तो अपक्षर हीत प्रसिद्धार्थ से धर्म शब्द से ब्रह्मण अनुपत्ति आशंकिया धर्म का धर्म ब्रह्म कैसे हो गया ब्रह्म का विशेषण दिया अमृत अव्यय शाश्वत धर्म शाश्वत तो हो गया नित्य वो ब्रह्म का विशेषण हो गया और धर्म कैसे हो गया धर्म तो ब्रह्म शब्द में प्रयोग नहीं होता है इसलिए कहते ज्ञान योग धर्म प्राप्त से सुख धर्म से सुख धर्म प्राप्ति को धर्म शौद्य ज्ञान योग रूप धर्म ज्ञान रूप धर्म से प्राप्ति सुख है आनंद है उसको धर्म शिक अर्थ संबंधोत्थम सुखम व्यावर्तम ऐसा ये सुख कैसे सुख ऐकास नित ये निखे अक्षरा मुक्त वाक्या सुख से आनंद अभी विचारेण अमृतादी स्वभास पर प्रतिष्ठा साम्य ज्ञान पर निश्चय अमृता अमृतादि स्वभाव अमृत अव्यय शाश्वत आनंद ये धर्म बाय पर स्थित हे प्रत्येगात्म पर समय ज्ञान पर सम्य ज्ञान अनुष्ठे प्रत्येगात्मा ही प्रत्येगात्मा प्रतिष्ठा पर अहमस््रह्म प्रतिष्ठा यस्देण समय प्रतिष्ठा निश्चय तस्मा प्रत्ये पर अहम ब्रह्म निश्चयता है साम्य ज्ञान अबोक पूर्वश्लोकवाक्यत के साथ प्रतिदे तदेत ब्रह्मभू क्रह्म भूया कवक्षिता वाक्या प्रपंच या च ईश्वर शक्तिया भक्त अनुग्रहायोजना ब्रह्म प्रतिष्ठते प्रवर्त सा श्रह्म शक्ति शक्तिशक्ति मतर अन्य अभिप्राय ईश्वर शक्तिया भक्ता के अनुग्रहा ब्रह्म प्रभुत होते सा शक्ति ब्रह्म ब्रह्म शक्तिशक्ति मत कोई भेद नहीं अहम शक्तिशक्ति शक्ति और अन्यवाद अग्नि की शक्ति अग्नि से कोई अलग नहीं इससे अभिकास शक्ति ब्रह्म में ही है ठीक है सात सामना ब्रह्म कैसे होगा इसलिए मतुर अन्य व्याख्या अन्य व्याख्यान में कहते अथवा ब्रह्मिकल्पक ब्रह्म पहले अभी तक ब्रह्म नो ही प्रतिष्ठा हम ये ब्रह्म का मुख्या मुख्यार्थ अभी कहते है वाच्य अर्थ रहना ब्रह्म शब्द वाच्य वाच्य वाच्य सभी विशिष्ट ही शुद्ध वाच्य नहीं होता है तस् ब्रह्मो सभी ब्रह्म का प्रतिष्ठा सभी कल्प ब्रह्म का प्रतिष्ठा निर्विकल्प को हम प्रतिष्ठा निर्विकल्प ब्रह्म ही सभी कल्प ब्रह्म की प्रतिष्ठा नान्य प्रतिष्ठा अन्य कोई प्रतिष्ठा नहीं कैसा है तो सब उसका विशेषण हो जाएगा अमृत में विशेषणी पूर्ववत अपनृत्या शुद्ध ब्रह्म के लिए विशेषण जैसे कहा पुनरुतिवरण करने के लिए अमृत है विनाश अविनाशी अभ्य हो गया अभिकारी शाश्वत हो गया अम्... का अर्थ शाश्वत शास्व अपेक्षारहीता शाश्वत का अर्थ क्या? और धर्म का अर्थ धर्म, काम ज्ञानधर्म का प्राप्य, सुख है ऐसा अर्थ करना। में यह अर्थक नाष्यमी अमृत अमरणधर्मक अव्यय व्ययरहित कि शाश्वत अपेक्षारहीता धर्मस्य धर्म से ज्ञाननिष्ठा लक्षण से ज्ञान को धर्मसा सुख से तजनित ज्ञान जनता ऐकाशि ऐका एककतिकनीयतः प्रतिष्ठा वर्त है तो निर्विपब्रह्म ये सबकल ब्रह्म काश्रय प्रतिष्ठा ठीक लिखा तदन चतुर्दशाध्याय गुणोत्भागे क्षेत्र क्षेत्र से संसार कारण क्षेत्र क्षेत्र संयोग संसार का प्रस्ना, प्रस्ना के कारण प्रश्न पंच प्रश्न निरूपण्वार निरूपण्वारण द्वारा समय ज्ञान से सकल संसार निवर्तक समय ज्ञान सकल संसार का निवर्तक उपादयता ये दोनों प्रतिपादन करते कर्तव्य भगवान ने मुख्यम गु ये मुख्य गुण अचाल्यदि गुण गुणेर विचाल्य यत्न से गुणातीत का लक्षण किया गया और यन पूर्वक मुमुक्ष लनाए मुक्त अयत्न सिद्धम लक्षण अर्जु ज्ञानी मुक्त है तो अप्रयत्न सिद्ध है उसका सार स्थिर लक्षण होता है यह निर्धारित निश्चय किया गया इति श्रीमद परम राज्य पूज्य पाद्रीम आचार्य श्री शंकर भगवत कृथु श्री भगवत गीतावासी गुण विभाग योग नाम चतुर्दशो अध्याय ओ मित्र सं